ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 21 ध्यान विषय व्यवहारिक निर्देश ध्यान से विश्राम ओ मेरा मन बहुत चंचल है मैं ध्यान कैसे करूँगा क्योंकि तुम्हारा मन इतना चंचल है इसीलिए तुम्हें और अधिक ध्यान करना चाहिए एक पूर्णतः शांत मन को ध्यान की इतनी आवश्यकता नहीं होती लोग कई बार आलसी होकर कुछ न करके विश्राम पाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन उनके मन नाना प्रकार की निरर्थक बातें सोचते रहते हैं सच्चा ध्यान विश्राम और स्थैर्य पाने तथा तनाव दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है बहुत से लोग सोचते हैं कि नाना प्रकार के मनोरंजनों तथा गंदे आमोद प्रमोदों द्वारा उनका तनाव दूर होगा ध्यान और जप मन को विश्राम देने और उसे नई ताजगी से पूर्ण करने के सहज उपाय हैं उनकी सहायता से मन समस्त शक्ति के स्रोत परम आत्मा की ओर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है और तब देह तथा मन इस शक्ति से पूर्ण हो जाते हैं समस्त शक्ति बल और स्थैर्य परमात्मा से आते हैं और ध्यान इस स्रोत से शक्ति प्राप्त करने का सीधा उपाय है यदि किसी दिन तुम अत्यधिक श्रांत अथवा विक्षिप्त होने के कारण ध्यान करने में असमर्थ हो तो केवल आसन पर कुछ मिनट बैठकर परमात्मा से पूर्वक प्रार्थना करो तुम पवित्रता स्वरूप हो मुझे पवित्रता से पूर्ण करो तुम वीर्य हो मुझे वीर से पूर्ण करो तुम बल हो मुझे बल प्रदान करो तेजोसी दे तेजो मय दे वीरज मसी वीरजम मय दे ही। बलम मय दे ही। ओजो ओजो मई देही सुख लि ये ऐसी प्रार्थना तुम्हारे मन को शांत कर देगी शांति स्थैर्य और मानव की वास्तविक दक्षता का समूचा रहस्य हमारे भीतर है फिर भी लोग उसे बाहर खोजते हैं दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद यदि तुम्हें रात को नींद आने लगे और स्वाभाविक ही ध्यान करना तुम्हारे लिए असंभव हो तो केवल थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम लेते हुए उनका स्मरण करो और सो जाओ तथा देह और मन से होकर जागो थोड़ी सी नींद प्राय सारी थकान दूर कर देती है लेकिन उसे ध्यान के समय ऊंघने का बहाना मत बना ले। लेना नींद के बाद ध्यान किया जाना चाहिए, भीतर एकांत खोजो आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में एकांत स्थान में शांति से बैठकर ध्यान करना चाहिए लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि वह वन अथवा गुफा में जाने मात्र से एकांत का सुख नहीं मिल सकता आंतरिक रूप से शांत होने पर ही बाह्य एकांत सहायक हो सकता है वास्तविक शांति मन की शांति है उसका अर्थ मन को अनावश्यक विचारों से रिक्त और शांत करना है पहले परमात्मा का चिंतन करो और तब उन सभी विचारों को जो परमात्मा के साथ साथ सीधे जोड़े नहीं जा सकते दूर करने का प्रयास करो बाह्य एकांत मात्र से संसार का विस्मरण नहीं हो सकता और वास्तविक एकांत वही है जिससे संसार को विस्मृत किया जा सके ब्रह्म में विलीन होना ही सच्चा एकांत है ध्यान में बैठने पर मन से संसार के समस्त विचारों को दूर कर दो और केवल परमात्मा का चिंतन करो नियमित दिनचर्या आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए प्रत्येक साधक को पहला काम यह करना चाहिए कि वह एक निश्चित दिनचर्या निर्धारित कर हर कीमत पर उसका पालन करे कुछ लोगों को यह भय होता है कि ऐसी कठोर नियम परिपाटी उनके जीवन को यंत्रवत बना देगी लेकिन यह सत्य नहीं है विशेषकर एक प्रारंभिक साधक का एक निश्चित नित्य क्रम के बिना काम नहीं चल सकता उस श्रृंखल इच्छाओं को नियंत्रित करने का यह एकमात्र उपाय है हमें अपनी जागृता अवस्था के समय के उपयोग की एक योजना बनानी चाहिए अपने नित्य कर्तव्यों का पालन कैसे करना खाली समय का उपयोग कैसे करना क्या चिंतन करना इत्यादि साधक का जीवन सचेतन और सजग होना चाहिए अपने अचेतन चिंतन और कर्मों को कम करो अधिकाधिक सजग हो आदतों का निर्माण करना चाहिए तथा उन्हें दृढ़ करना चाहिए तब आध्यात्मिक जीवन आसान हो जाता है तथा उसका प्रारंभिक तनाव काफी कम हो जाता है अपनी दिनचर्या का कड़ाई से पालन करो तब मन के अत्यधिक चंचल होने पर भी ध्यान करना संभव हो सकेगा साधना के समय के विषय में पूर्ण नियमबद्धता आवश्यक है क्योंकि तभी मन उसका अभ्यास हो पाता है और सभी परिस्थितियों में प्रतिदिन कुछ न्यूनतम ध्यान और करना चाहिए जबकि एक न्यूनतम संख्या पूरी किए बिना प्रतरास न करो प्रारंभिक साधक को साधना का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए उच्च कोटि के साधक में भक्ति का एक प्रवाह मन में बना रहता है जिसके कारण वह मन के एक भाग को बाह्य कार्य करते हुए भी सर्वदा साधना में लगाए रखने में समर्थ होता है इस अवस्था की प्राप्ति के पूर्व तक सभी साधकों को साधना के समय तक विधि के विषय में संपूर्ण नियमितता का पालन बहुत कड़ाई से करना चाहिए हम में अभी पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं है हम अभी उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं सकते कभी कभी हमारा मन हमारे कार्यों और विचारों की युक्तिसंगत व्याख्या प्रदान कर हमें धोखा देता है यदि मन साधना के अत्यधिक बोझ की शिकायत करे, तो उसे कहो देखो तो सही कि तुम कैसे टूटते हो उच्चतर जीवन यापन करने के प्रवास में यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और मन बहुत लंबे समय तक शिकायत और विद्रोह करता रहेगा वह कहेगा देखो आज तुम बहुत कम सोए हो यह तुम्हारे स्नायुओं के लिए हानिकारक हो सकता है सावधानी बरतो कहीं तुम्हारा मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए एक दो दिन के लिए अपनी साधना बंद कर दो ऐसी स्थिति में मन को बहुत कुछ अच्छे चाटे लगाओ उसके अच्छी पिटाई करो ऐसे दुष्ट मन के साथ खूब कड़ाई से पेश आओ जिस तरह आगे न बढ़ने पर घोड़े को सवार चाबुक मारता है उसी तरह मन के विद्रोह करने पर उसकी खूब पिटाई करो अगर हम अपनी दैनंदिन साधना के लिए समय न निकालना चाहें तो हम प्रगति कभी नहीं कर सकते ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस सत्य को कभी हृदयंगम करते ही नहीं हमें व्यर्थ चिंतन गप लक्ष्यहीन क्रियाकलापों भ्रमण आदि में अनावश्यक समय गवाना कम करना चाहिए तब हमें अपनी साधना के लिए पर्याप्त समय मिलेगा दिन भर में कुछ मिनटों के अनियमित ध्यान से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता यथास्भव समय को व्यर्थ गवाने से बचना चाहिए और अनावश्यक कार्यों में अत्यधिक शारीरिक शक्ति का क्षय कभी नहीं करना चाहिए फिलहाल शारीरिक शक्ति का अत्यधिक अनावश्यक क्षय हो रहा है और अत्यधिक मानसिक चंचलता है मानसिक और शारीरिक सभी स्तरों पर शक्ति क्षयकारी घुर्णिवात है यदि तुम तीव्र साधना के लिए सही मनः स्थिति बनाना चाहते हो तो इन घूर्णिवालों घूर्णिवातों को तोड़ दो अपने ध्यान को श्रेष्ठ बनाओ अपने ध्यान को तीव्रतर करना सीखो उसकी मात्रा की अपेक्षा उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दो अत्यधिक व्यस्त लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं है ध्यान के लिए निर्धारित किए गए समय का समुचित उपयोग होना चाहिए अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ इसी तरह तुम्हें अपने स्वाध्याय की गुणवत्ता को भी बढ़ाना चाहिए जब तुम कोई पुस्तक पढ़ो तो एकाग्रता के साथ और निश्चित उद्देश्य के लिए पढ़ो ध्यान के समय अन्य मनस्कता समय का निरा अपव्य ही नहीं बल्कि वह आध्यात्मिक प्रेरणा के अभाव का एक स्पष्ट लक्षण भी है बहुत से लोग ध्यान के नाम पर सांसारिक बातों का चिंतन करते रहते हैं यदि तुम्हें लगे कि मन बहुत तामसिक अथवा राजसिक चंचल हो रहा है तो आसन से उठ जाओ कुछ प्रेरणास्पद अंश का पाठ करो और जब उपयुक्त मन स्थिति पैदा हो तब पुनः ध्यान के लिए बैठो। निद्रा व ध्यान को कभी भी मिलाना नहीं चाहिए ध्यान के समय मन को तंद्रा में कभी नहीं जाने देना चाहिए बहुत से लोगों के लिए ध्यान मानो नींद का नियंत्रण होता है यह आगे चलकर एक बुरी आदत बन जाती है